मृत्यु के पार क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है इस तरह वस्तुवादी चिंतक जो आत्मा की सत्ता को मस्तिष्क से अलग नहीं मानते हैं या भौतिक शरीर से स्वतंत्र नहीं मानते हैं उत्पत्तिवाद या संघातवाद के सिद्धांतों का सहारा लेकर मन और ज्ञान को जड़ वस्तु या जड़ वस्तु की समष्टि से उत्पन्न पदार्थ के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा करते हैं भारत में भी चरवाकों ने इसी प्रकार के मत का प्रतिपादन किया है वे भी शरीर से पृथक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते बौद्धों का मत भी कुछ इसी प्रकार है उनका कहना था कि जड़ देह ही मन एवं बुद्धि का कारण है अचेतन पदार्थ के संयोग के परिणाम स्वरूप ही चैतन्य की सृष्टि हुई है वे कुछ पदार्थों के रासायनिक मिश्रण से उत्पन्न सूरा की मादकता का उदाहरण चेतना की सृष्टि के प्रसंग में देते हैं किंतु वेदांत दार्शनिकों ने इस जड़वादी सिद्धांतों का खंडन किया है वेदांत के मत में विश्व का अर्धांश वस्तु अथवा पदार्थ है एवं दूसरा आधा भाग मन अथवा आत्मा है एक से दूसरे की उत्पत्ति का निर्धारण करना असाध्य है एक और पदार्थ एवं शक्ति के ज्ञान का विश्लेषण करने पड़ पाते हैं कि हम वस्तु को स्वयं ही नहीं जान पाते और शक्ति को भी स्वयं नहीं जान पाते ये हम जो कुछ जानते हैं वह मानसिक परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है वस्तु का ज्ञान कुछ भी नहीं है बल्कि मन के परिवर्तन का वह ज्ञान है जिसके प्रति हम सचेतन हैं। जब हम कहते हैं कि वस्तु की सत्ता है तब एक विशेष मानसिक परिवर्तन परिलक्षित होता है इससे अधिक जानने का कोई उपाय हमारे पास नहीं मन स्वयं को छोड़कर आगे कहीं जा नहीं सकता जब हम यह अनुभव करते हैं कि आत्मा वह मन मस्तिष्क का ही क्रियाफल है तब फिर दूसरे पर दूसरे मन अथवा ज्ञाता के अस्तित्व को मानना ही होगा ऐसा न होने पर मस्तिष्क की क्रियाओं के विषय में सचेतन किस प्रकार हुआ जा सकता है कोई भी ज्ञान ज्ञाता की चेतना अथवा आत्मसचेतना पर निर्भर करता है तो फिर उसी सचेतनता या ज्ञान का विषय स्वीकार करना क्या असंगत नहीं जॉन स्टुअवर्ट मिल ने ठीक ही कहा है कि जब मनुष्य के मस्तिष्क का अस्त्रोपचार करने पर मन अथवा आत्मा नाम का कोई पदार्थ वहां नहीं मिलता और आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया जाता है तब हम जब भूल ही जाते हैं कि आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने का अर्थ हो जाता है एक और आत्मा अथवा मन की सत्ता को हम स्वीकार कर रहे हैं जड़ पदार्थ मस्तिष्क अथवा किसी भी पदार्थ का ज्ञान आत्म के ऊपर निर्भर करता है तो उस आत्मचैतन्य से पहले जो सत्ता है उसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता आत्मचेतना ही समस्त पार्थिव ज्ञान का आधार है एवं उसे आत्मचैतन्य के माध्यम से ही हम समस्त जड़ पदार्थ अथवा उसकी समस्त के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं जे जे रोन से कहते हैं जो मन विषय अथवा पदार्थ के बारे में सोचता अथवा सोच करता है छकता है उसको छोड़कर बाह्य प्रकृति के किसी भी विषय पर सोचा नहीं जा सकता अतः तो हमारे लिए प्रत्येक विषय से पूर्व मन की सत्ता स्वीकार करनी होगी हमारे जीवन रीति यही है एवं समस्त सृष्टि इसी के प्रकाश अथवा माध्यम से होती है तभी मन को शारीरिक क्रिया का फल मानते मानने पर यही कहना होगा यह तो संशय भरा प्रतिश्द मात्र है क्योंकि वह तो उसकी अपनी क्रिया है तो फिर कहाँ जा सकता है जलवादी मत कहीं टिकता ही नहीं आधुनिक विज्ञान के मतानुसार गति ही गति की सृष्टि करती है और कुछ नहीं तब फिर मस्तिष्क कोषों की आण्विक गति के फलस्वरूप जिस चेतना एवं बुद्धि का उद्भव होता है गति के जैसा नहीं है लेकिन क्या गति का ज्ञाता है इसलिए वेदांत दर्शन बताता है कि चेतना का स्रोत कभी भी जड़ वस्तु से नहीं मिल सकता चेतना तो स्वतंत्र स्वाधीन एवं वस्तु निरपेक्ष है पदार्थ तो केवल माध्यम है जिसके द्वारा चैतन्य स्वयं को प्रकाशित करता है विख्यात पाश्चात्य दार्शनिक शीलर कहते हैं पदार्थ चेतना की सृष्टि नहीं करता केवल उसे सीमाबद्ध करता है और इसकी तीव्रता को किसी सीमा में आबद्ध करता है जड़ पदार्थों के संगठन अणुओं की व्यवस्था कर चेतना की सृष्टि नहीं करते बल्कि अपने को उसी परिमंडल में अभिव्यक्त करते हैं जिसकी यह अनुमति देता है अन्य जड़वादी दार्शनिक कहते हैं एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में आत्मा की अवधारणा मात्र कल्पना ही है और कुछ नहीं कांट कहते हैं आत्मा के रूप और गठन को जानने के लिए आत्मा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं क्योंकि आत्मा के गठन का उपादान आत्मा से भिन्न नहीं किसी किसी भारतीय बौद्ध दार्शनिकों के भांति डेविड ह्यूम भी इसी बात पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य की आत्मा अनुभूतियों एवं धारणाओं की समस्त मात्र ही है उन्होंने कहा है जब मैं एकांतिक भाव से अपने स्व में प्रवेश करता हूं तो शीत उष्ण प्रकाश छाया प्रीति विद्वेश सुख दुख का अनुभव करता हूँ जब किसी समय मेरा यह ज्ञान नहीं रहता जैसे कि निद्रा में होता है तो मेरे स्व का बोध भी विलुप्त हो जाता है और वास्तव में कहा जाए तो मेरा अस्तित्व नहीं रहता और जब मृत्यु के कारण मेरी सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं मेरे शरीर के अवसान के पश्चात न कुछ सोचता हूं न अनुभव करता हूं न देखता हूं न प्रेम करता हूं और न ही घृणा तो फिर पूर्ण अनस्तित्व इससे अधिक और क्या हो सकता है डेविड ह्यूंग के मत में प्रतिदिन जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं हमारी आत्मा की मृत्यु होती है मैं नहीं जानता कि आत्म प्रकृति की यथारणा और कितने लोगों को मान्य है प्रत्यक्षवादी जो केवल इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं मस्तिष्क के हृदय यंत्र एवं पाक स्थली का विश्लेषण करके ही आत्मा को देखना चाहते हैं तथा इनमें आत्मा का दर्शन न पाकर आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करना चाहते जैसा कि प्राचीन अन्वेषकों ने किया था यदि हम सही ढंग से परीक्षण करें तो हम सभी वस्तुवादी और जड़वादी विचारों में तार्किक भ्रांतियों और त्रुटियों को देखने में सक्षम होंगे जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आत्मा तो शरीर का या पदार्थों के संगठन का या अन्य का परिणाम है कि आत्मा का अस्तित्व एकदम नहीं है प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के द्वारा बार बार इस तरह के वस्तुवादी निर्णय निकाले गए लेकिन क्या हमारा मन ऐसे विचारों से संतुष्ट हो सका और क्या हम बारम्बार यह पूछने से विरत हो सके क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है यदि हम लाखों बार सुने आत्मा है ही नहीं फिर भी हम संपूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकते कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमारी व्यक्तिगत सत्ता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी ऐसा समाधान हमारे तर्क को मान्य नहीं वे न तो हमारे मन को संतुष्ट कर पाते हैं और न ही वे हमारी आत्मा को किसी तरह की सांत्वना देते हैं ये बातें उनके लिए हैं जिनका बाहरी अस्तित्व है जो सर्वदा है वही सत सत्य अथवा असत्य है यदि अस्तित्व आज सत्य है तो अनंत काल तक सत्य ही रहेगा यदि आत्मा को जड़ वस्तु अर्थात शरीर से भिन्न स्वतंत्र सत्ता न माना जाए तो जीवन के अनेक विषयों का तात्पर्य ठीक प्रकार नहीं जाना जा सकता उससे यूरोप एवं अमेरिका की परलोक तत्व गवेशा समितियाँ की रिपोर्टों में वर्णित वास्तविक घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती हम इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि अनेक कट्टर नास्तिक एवं पदार्थवादियों ने भी अपने निर्जन एकांत में जब वे पलंग पर या आराम कुर्सी पर विश्राम कर रहे होते थे अपनी दूसरी किसी एक सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव किया है ऐसा भी हुआ है कि इन द्वितीय सत्ता को बोलने चलते एवं अन्य कार्य करते देखा गया है तब फिर इन सब को समझने का उपाय क्या है भारतीय योगियों की द्वितीय सत्ता के आविर्भाव की कथाएं भी सुनी गई है कुछ लोग इसे दृष्टिभ्रम कह सकते देते हैं किंतु परख की कसौटी पर खरा उतरने पर तो दृष्टिभ्रम नहीं कहा जा सकता द्वितीय सत्ता के आविर्भाव के अनेक परीक्षित उदाहरण दिए जा सकते हैं मान लो कोई व्यक्ति रात में विश्राम करने से पूर्व अपने कमरे में भीतर से ताला बंद करके अकेला बैठा है वह किसी गंभीर व्यावसायिक समस्या या गणिती समस्या अथवा मानसिक समस्या में उलझा हुआ है तभी देखता है कि उसी की प्रतिकृति कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा है जांच करने पर वह पाता है कि लिखा हुआ उसकी स्वयं की समस्या का समाधान है तो इस घटना को आप क्या कहेंगे क्या इसे बुद्धि भ्रम कहेंगे इसके सत्यापन के लिए इससे मजबूत और संतोषजनक साक्ष्य और क्या चाहिए मानस दृष्टि अथवा टेलीपैथी कह देने से ही तो विषय स्पष्ट तो होगा नहीं हो सकता है कोई कहे कि यह मनगढ़ंत कहानी मात्र है लेकिन वास्तविकता को झुठलाया तो नहीं जा सकता किसी विषय को अस्वीकार करने से ही क्या उसकी प्रकृति बदल जाएगी यदि शरीर से पृथक होने योग्य रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए तो इन घटनाओं को समझना सरल है विज्ञान के मत में जो सिद्धांत अधिकांश तथ्यों की व्याख्या करते हैं वे सत्य हैं और हम इसे तब तक स्वीकार करते हैं जब तक कि कोई बेहतर सिद्धांत या बेहतर व्याख्या नहीं आ जाती है जो लोग उत्पादन या पदार्थों से संगठन सिद्धांत में विश्वास रखते हैं वे ऐसे तथ्यों की ओर से आंखें मूल लेते हैं लेकिन जो संप्रेषण के सिद्धांत में विश्वास करते हैं या दूसरे शब्दों में जो यह मानते हैं कि मानव शरीर का मस्तिष्क एक ऐसा उपकरण है जिससे आत्मा अपनी शक्तियों को प्रकट करती है उन्हें द्वितीय सत्ता के साथ जुड़ी हुई मौलिक घटना या सभी सम रहस्यों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी संप्रेषण सिद्धांत भी अनुभवों की उस समस्त श्रेणी के साथ अपना संपर्क बनाए रखता है और उन सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है जिसकी व्याख्या करने में या हल ढूंढने में उत्पादन सिद्धांत को काफ़ी कठिनाई होती है ऐसे अनेक सत्य उदाहरण भारत यूरोप एवं अन्य देशों में भी मिलते रहे हैं कि जब किसी मित्र ने मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही मित्र के साथ साक्षात्कार किया है प्रायः संतान संतति के भरण पोषण संबंधी अथवा अन्य कोई आवश्यक संवाद देने के लिए ही ऐसा हुआ है इनका अनुभव करने के लिए प्रेत तात्विक संसद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अनेक व्यक्तियों के निजी जीवन में और घर पर ही ऐसी घटनाएं घटी है एवं उनकी सच्चाई का परीक्षण भी किया गया है यह अवश्य है कि प्रायः प्रेत संवाहक संस्थाओं में सौ में निन्यानवे मामले में चालबाजी की जाती है क्योंकि उन्होंने उसे अपनी जीविका का सागन बना रखा है देश विदेश में इनका भंडार भी फूटा है भारत में हिंदू पसेवर माध्यम मीडियम में विश्वास नहीं करते लोग धन लेकर इस कार्य को करना गर्भित मानते हैं सचमुच धनोपार्जन हेतु बेचारी प्रेतात्माओं से खेल करना सरासर अन्याय है यह कार्य तो सामान्य भिक्षा जीवियों जैसा ही है जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साधारण फकीर माना जाता है यद्यपि अनेक माध्यमों की जालसाजी पकड़ी गई है अथवा प्रेतात्मा आगमन को इंद्रजाल कहा गया है मगर इन जाल साजों का कार्य इस बात का कारण नहीं बन सकता कि हम आत्मा के शरीर से पृथक अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दें अथवा मृत्युपरांत जीवन को ही नकार दें तब फिर प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा का अस्तित्व मृत्यु पश्चात रहता है तो क्या यह अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को बनाए रखती है वेदांत दर्शन कहता है हाँ रखती है जो पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि हिंदू धर्म का उच्चतम आदर्श है आत्मा की विलुप्ति वे हिंदू दर्शन अथवा धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते इस प्रकार के तर्क से तो उनकी अज्ञता ही सिद्ध होती है ऐसा लगता है कि इन दार्शनिकों लोगों के सोचने का आधार क्रिश्चियन मिशनरी रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी अपने धर्म को छोड़कर और किसी धर्म को अच्छा नहीं समझते यदि विशाल हिंदू शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा जाए तो कहीं भी मृत्यु के पश्चात आत्मा के ध्वंस हो जाने के संबंध में एक पंक्ति भी नहीं मिलेगी एक इसके विपरीत मिलेगा कि आत्मा अजर अमर एवं शाश्वत है भगवत गीता में कहा गया है मनुष्य की आत्मा अविनाशी है अस्त्र के द्वारा इसका छेदन नहीं किया जा सकता अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता तथा जल के द्वारा उसे भेंगोया भी नहीं जा सकता जो हंता सोच कर, सोचता है कि उस, उसने हत्या कर दी जो हत सोचता है कि उसकी हत्या हो गई, दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा न मर सकती है न मार सकती है। नैन छिंद सस्त्राणी नैनम पावक न चैनम क्लदयूर्ण शोष्यति मजद अछेद्योम अदाहय अक्लेद्यो शोष्य निःसर्वगत स्थानो अचलो सनातन ये मन्यते हम उभव तो न विजानी तो नजमहते राल्फ वाल्डो इमर्सन ने भगवत गीता पढ़कर श्लोक के ब्रह्म नाम के पद्यानुवाद में इस प्रकार लिखा है इफ द रेडर थिंक और इफ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन दे नो नाट वेल द सटल वेद आई किप एंड पासन अगेन आत्मा के वैशिष्ट को बनाए रखने के संबंध में वेदांत कहता है कि प्रत्येक जीवात्मा पार्थिव जीवन का अपना समस्त अनुभव संस्कार एवं धारणा ले जाती है मन बुद्धि प्रतिमा एवं इंद्रिय ज्ञान भी जीवात्मा के संग रहता है तथा तो अपने साथ जो भी विचार या कर्म वह करता है उसका समस्त फल संस्कार रूप में साथ ही जाता है